रिंग में उतरते ही अविनाश ने विक्रांत से पूछा हाँ तो बच्चे बोल किस स्टाइल में लड़ना चाहोगे ताई क्वान्डो या फ्री स्टाइल स्टाइल हा हा जब तक कि सामने वाला चल ना सके तब तक पीटना है स्टाइल कोई भी हो विक्रांत ने बिल्कुल विक्रांत पागल हो गया है क्या नैना मनी मनस बोल उठी ठीक है फिर आ जाओ अविनाश ने जवाब दिया लेकिन ये याद रख लो तुमने सबके सामने फाइट करने की बात मानी है अब अगर तुम्हारा हाथ पैर टूटता है या मान लो तुम्हारी मौत भी हो जाती है डरो मत मौत नहीं होगी जहां तक है अगर मुझे गुस्सा न आया तो लेकिन बाई चांस हो ही जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा देख लो भाई सबके सामने बात हो चुकी है अविनाश ने चुटीले अंदाज में कहा उसकी बात सुनकर चुटिले ताइक्वांडो ग्रुप वाले लोग जोर जोर से हंस पड़े ना, ना, ना, ना, ना बिल्कुल ना और अगर तुम मर जाते हो तो तुम भी बेफिक्र रहना मैं तुम्हारी बीवी को खुश रखूंगा विक्रांत ने भी काउंटर कर दिया अब डीएनगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स के हंसने की बारी थी इसके बाद विक्रांत ने अपना सारा सामान अपने टीम के एक मेंबर के हाथ में पकड़ा दिया और फिर अपने हाथ और गर्दन की हड्डियां चटकाते हुए खुद को रेडी करने लग गया वाह वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया अविनाश ने कहा ओए, ये क्या कर रहे हो तुम विक्रांत अचानक से चिल्ला पड़ा फिर उसने अविनाश की तरफ इशारा करते हुए कहा ये अकेले की लड़ाई हो रही है तो फिर तुम दूसरे की हेल्प क्यों ले रहे हो अविनाश को समझ नहीं आया कि विक्रांत क्या बात कर रहा है वो अवाक रहकर इधर उधर देखने लगा तभी अचानक से विक्रांत उस पर टूट पड़ा विक्रांत दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा और जोर से एक पंच उसके मुंह पर मारने के लिए हाथ छोड़ दिया भले ही विक्रांत की बातों से अविनाश का ध्यान थोड़ा भटक गया था लेकिन फिर भी वो विक्रांत का पंच पड़ने से पहले ही सावधान हो गया था वो तुरंत ही अपनी जगह ऐसी हट गया जिससे विक्रांत रिंग के रोप ऐसी जाकर भिड़ गया और फिर उसने विक्रांत का कॉलर पीछे ऐसी पकड़ उसे खींचते हुए खुद के सामने ला खड़ा कर दिया अभी वो विक्रांत के ऊपर पंच करने जा ही रहा था की अचानक ऐसी विक्रांत ने उसके मुँह पर ही थूक दिया विक्रांत की हरकत देख कर वहाँ सभी सन्न रह गए ना तो ग्रुप को और ना ही इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को इन्वेस्टिगे भरोसा था कि विक्रांत इस तरह की हरकत करेगा। मुंह पर थूक पड़ने से अविनाश भी अबाक गया उसने भी अपने जीवन में बहुत बार फाइट की है लेकिन आज तक ऐसा होन हार फाइटर उसे नहीं मिला था जिसने उसके मुँह पर ही थूक दिया अविनाश अपने हाथों ऐसी चेहरे को पहुंचने जा ही रहा था विक्रांत ने एक जोरदार पंच मार उसके नाक पर मारते हुए जमीन आरोप धराशाई कर दिया विक्रांत को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो शुरू में ही अविनाश के वीक पॉइंट पर हमला करके उसे कमजोर कर देगा तभी वो ये फाइट जीत सकता है लेकिन वो रिंग के भीतर खूब फुर्ती दिखाते हुए इधर उधर दौड़ रहा था और अविनाश को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था अभी अविनाश जमीन पर गिरा पड़ा ही था की विक्रांत फिर से उसका करीब पहुंचा और फिर लात को उसके मेन वीक प्वाइंट पर मारने के लिए उठा लिया अभी वो अपने पैर से उसे मारने ही वाला था कि अचानक से अविनाश अपनी जगह से करवट लेकर पलट गया और फिर वो विक्रांत की टांग पकड़कर फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ विक्रांत जमीन पर चित गिर पड़ा अविनाश उसकी टांग पकड़कर पूरी ताकत से एक राउंड घुमाते हुए विक्रांत को किसी गेंद की तरह हवा में उछालते हुए फेंक दिया आ, धम। रिंग के एक कोने में विक्रांत किसी बोरी की तरह फेंका हुआ पड़ा था अब जाकर विक्रांत ने ताइकवांडो का असली मजा चखा था अब जाकर अविनाश ने हाथों से अपने गीले मुंह को पहुंचा साथ ही उसने गुस्से से जमीन पर थूक भी दिया उसका थूक खून के कारण हल्का लाल सा नजर आ रहा था दरअसल विक्रांत ने उसके मुंह पर पंच मार कर उसके जबड़े को हिला दिया था अभी अविनाश अपना मुंह ही पहुंच ही रहा था कि अचानक से विक्रांत चिल्ला पड़ा अरे ये क्या इतनी जल्दी हार मान ली पैंट ही उतरगी तुम्हारी तो अविनाश चौंक उठा वो अपना पैंट देखने लगा तब तक विक्रांत फुर्ती से उठकर उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा लेकिन इस बार अविनाश उसकी चाल से वाकिफ था जैसे ही विक्रांत उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा उसने हवा में उछलते हुए विक्रांत के सीने में लात से जोरदार प्रहार किया विक्रांत फिर से हवा में उछलते ही रिंग में उसी जगह जा गिरा जहाँ से अभी वो आया था विक्रांत का दर्द से बेहाल था लेकिन अविनाश अब विक्रांत को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था वो भागता हुआ विक्रांत के करीब पहुँचा और फिर उसने रिंग पर अपना हाथ रखते हुए खुद को हवा में उछाल लिया और फिर अपने घुटनों मोड़ते हुए विक्रांत की छाती पर ही जंप लगा दिया लेकिन विक्रांत ने थोड़ी फुर्ती दिखाई जब अविनाश हवा में था तभी उसने अपने शरीर को वहां से हटा लिया जिससे अविनाश का सीधे जमीन पर ही लैंड कर गया दर्द के मारे उसकी आह निकल गई अब तक विक्रांत ने उसके गले में अपने हाथों का फंदा डालकर उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया था विक्रांत उसे जमीन पर गिरा देना चाहता था अभी वो अविनाश को पीछे खींच ही रहा था की उसने अपना हाथ पीछे करके विक्रांत का सिर पकड़ लिया और फिर अपने कंधो पर विक्रांत का सिर टिकाते हुए उसके पूरे शरीर की हवा में राउंड घुमाकर जमीन पर पटक दिया आ, इस बार तो विक्रांत को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके गर्दन की हड्डियां ही चूर हो गई हैं। अविनाश की देखकर खड़े इन्वेस्टिगेटर्स और टाइकॉन्डो ग्रुप ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली आज तो विक्रांत को कोई नहीं बचा सकता विक्रांत कुछ सेकंड तक जमीन आरोप ही कराहता हुआ पड़ा रहा अविनाश उसे देख कर जा रहा था कुछ सेकंड तक जमीन आरोप पड़े रहने के बाद विक्रांत किसी तरह ऐसी सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ लेकिन अभी भी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कान सुन हो चुके थे सिर चकरा रहा था ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ राउंड में घूम रहा है विक्रांत अपने गर्दन पर हाथ रखे वहां की हड्डियों का हाल जानने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसकी छाती पर फिर से एक जोरदार पंच आकर पड़ गया विक्रांत ने ध्यान दिया तो पता चला की अविनाश ने इस बार अपनी कोहनियों से उसकी छाती पर वार किया था अभी विक्रांत को समझ पाता तब तक उसकी जाघों पर भी अविनाश ने अपने घुटने धसा दिए अब तो विक्रांत के लिए खड़े रहना नामुमकिन था वो फिर से जमीन पर चित होकर गिर पड़ा विक्रांत दर्द से कराहता ज़मीन पर पड़ा था उसकी छाती में जोरदार दर्द हो रहा था लेकिन अविनाश विक्रांत को एक सेकंड भी आराम नहीं देना चाहता था वो विक्रांत के बगल में बैठ गया और फिर उसके मुंह पर एक के बाद एक पंच करने लग गया विक्रांत बेबस होकर एक के बाद एक पंच मुँह पर खा रहा था इस वक्त वो अपने हाथ को चेहरे ऐसी सामने करके किसी तरह ऐसी अविनाश के पंच से बचने की कोशिश कर रहा था इसी बीच किसी तरह से उसने अविनाश को खुद से दूर किया और अपनी जान बचाकर दूर खड़ा हो गया इतने पंच खाने के बाद विक्रांत को अब कंफर्म हो गया था कि अविनाश नैना की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और उसमें 10 गुना ज्यादा ताइक्वांडो एक्सपर्ट भी है यहाँ तक कि अगर नैना और विक्रांत एक साथ भी उसके साथ लड़े तब भी उसको हराना मुश्किल है विक्रांत को पता चल चुका था कि अब वो नॉर्मल तरीके से इस फाइट को नहीं जीत सकता उसे कुछ न कुछ अलग ट्रिक सोचनी होगी अविनाश जैसे सांड से निपटने के लिए विक्रांत को बुद्धि लगानी पड़ेगी सिर्फ बल के भरोसे वो उससे नहीं जीत सकता विक्रांत कुछ पल तक सोचता रहा तब तक अविनाश दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया वो विक्रांत की तरफ बढ़ने लगा इस बार विक्रांत भी उसकी तरफ बढ़ते हुए खुद को उसके शरीर से चिपकाने की कोशिश करने लग गया क्यूँकी अविनाश के साथ सट खड़े होने से विक्रांत खुद को उसके अटैक ऐसी बचा सकता है लेकिन अविनाश ने विक्रांत को कंधों से पकड़ खुद ऐसी दूर धकेल दिया और फिर से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर चित कर दिया विक्रांत के होठों से खून आना शुरू हो चुका था वो पस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा और अविनाश उसके बगल में खड़े होकर शैतान वाली मुस्कान मुस्कुरा रहा था। फिर से अविनाश को अपने गले ऐसी चिपकाने की नीयत ऐसी उठ खड़ा हुआ लेकिन फिर से अविनाश ने उसकी जागो पर लात मार कर उसे दूर धकेल दिया विक्रांत नैना के मुँह से निकल पड़ा वो विक्रांत की मदद करना चाहती थी लेकिन वहाँ मौजूद देव और बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे ऐसा करने ऐसी रोक दिया ने विक्रांत के स्ट्रेंथ पर अभी भी पूरा भरोसा था। ओहो, अविनाश एक बार नैना की तरफ देख रहा था और फिर विक्रांत के चेहरे को देख रहा था फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा साले तूने मुझे चैलेंज किया है मुझे कोई बात नहीं आज के बाद तू किसी बच्चे को भी चैलेंज नहीं करने लायक रहेगा नहीं बचेगा <laughs>